बुद्ध की मौलिक देशना, भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला एस सनंतनों से संकलित। प्रवचन नंबर 103, सौ तीन भाग एक अचीरवती नदी एक कली नन्ही से कल ही तो मौसम मनाया था नेह का गंध भरी देह का आज लाचार गई चली एक कली एक सुबह एक शाम इतनी सी जिंदगी झरी पांखें सगी आंखें उदास रूप जली एक कली धूल की अलगनी पर टंगे सपने अभी मटेले से सभी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 कोलहू के बैल में जोता गोल गोल घूमता रहता इसी को बुद्ध ने कहा एस धम्मो सनंतन हो जीवन क्षण क्षण परिवर्तनशील है इसे देख लेना परम नियम है ऐसा हमें दिखाई नहीं पड़ता आंख पर कोई पर्दा है जो देखने नहीं देता रोज देखते हैं चारों तरफ मौत को घटते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 यही आशा संजोए रहता है ये औरों के साथ होता है मेरे साथ न हुआ न होगा मैं अपवाद हूं जिसने समझा अपने को अपवाद वो संसार से मुक्त ना हो सकेगा जिसने समझा कि नियम शाश्वत है कोई भी अपवाद नहीं जो हरा है वो पीला होकर झरेगा जो जन्म है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 पानी के बबूले को थिर बनाने की आकांक्षा है जो फूल तुम्हारी बगिया में खिला सदा खिला रहे ऐसा ही खिला रहे ऐसी ही सुगंध उठती रहे झरेगा फूल कल सुबह पखरियां गिरेंगी धूल में तब तुम रोओगे, तब आंसू संभाले ना संभलेंगे लेकिन तुम्हारे रोने का कारण तुम ही हो तुमने गलत चाहा था तुमने असंभव चाह था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 इस विपरीत की आकांक्षा को बुद्ध ने कहा है तनहा तृष्णा किसी से तुम्हारा प्रेम हुआ अब तुम सोचते हो यह प्रेम सदा रहे यहां कुछ भी सदा नहीं रहता अब तुम कहते हो इस प्रेम को बांध के रख लू द्वार दरवाजे बंद कर दू कि यह प्रेम का झोंका कहीं बाहर ना निकल जाए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 क्योंकि इस सत्य की समझ में ही तृष्णा गिर जाती मांग मिट जाती जो होता है उसे स्वीकार कर लेते हो जो नहीं होता वह नहीं होता उसे भी स्वीकार कर लेते हो फिर जैसा है वैसे में ही तृप्ति है इस तृप्ति में ही तृष्णा से मुक्ति है तृष्णा को ठीक से समझना जरूरी क्योंकि तृष्णा का ही सारा जाल है तुम बंधे संसार से नहीं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 जब जब सांस छूट जाता है तब तक दुख और पीड़ा होती कांटा गढ़ता है तुम सदा नियम के साथ हो सकते हो फिर महासुख है फिर आनंद है सदा नियम के साथ होने का अर्थ है जो होगा उससे अन्यथा नहीं चाहूंगा जैसा होगा उससे रत्ती भर भी अन्यथा नहीं चाहूंगा दुख होगा तो दुख अंगीकार करूंगा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 सुख के दिन और दुर्दिन आए जो भी आता हो आए मैं तो हूं नहीं ऐसी भावदशा में फिर कहां दुख फिर कहां विषाद इस भावदशा को बुद्ध ने निर्वाण कहा तुम रिक्त हो जाओ शून्य हो जाओ तुम बीच में ना आओ तो निर्वाण है निर्वाण महासुख है सारे सूत्र तृष्णा के ऊपर इसके पहले कि हम सूत्रों में उतरे उन परिस्थितियों में चलें जब ये सूत्र कहे गए पहला दृश्य भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहरते थे श्रावस्ती के नगर द्वार पर बसे हुए केवट गांव के मल्लाहों ने अचिरवती नदी में जाल फेंककर एक स्वर्ण स्वर्णवर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा अद्भुत थी मछली स्वर्ण स्वर्णवर्ण था उसका जैसे सोने की बनी हो उसके शरीर का रंग तो स्वर्ण जैसा था किंतु उसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकलती थी मल्लाहों ने इस चमत्कार को जाके श्रावस्ती के महाराजा को दिखाया ऐसी मछली कभी उन्होंने पकड़ी नहीं थी ऐसी सुंदर काया कभी देखी नहीं थी किसी मछली की जैसे स्वर्ग से उतरी हो और साथ ही एक दुर्भाग्य भी जुड़ा था उस मछली के पीछे उसके मुंह से ऐसी भयंकर दुर्गंध निकलती थी वैसी दुर्गंध भी कभी नहीं देखी थी जैसे भीतर नर्क भड़ा हो बाहर स्वर्ण की देह थी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 उस समय मछली ने मुख खोला जिससे सारा जेतवन दुर्गंध से भर गया जहां बुद्ध ठहरे थे जिन वृक्षों की छाया में वो सारा जेतवन दुर्गंध से भर गया ऐसी भयंकर उसकी दुर्गंध थी राजा ने भगवान के चरणों में तीन बार प्रणाम कर पूछा बनते क्यों इसका शरीर स्वर्ण जैसा किंतु मुख से दुर्गंध निकलती यह द्वंद्व कैसा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 और फिर बोले महाराज यह मछली कोई सामान्य मछली नहीं इसके पीछे छिपा एक लंबा इतिहास है यह काश्यप बुद्ध के शासन में कपिल नामक एक महापंडित भिक्षु था यह त्रिपिटक धर था ज्ञानी था बड़ा तर्कनिष्ठ बड़ा तर्क कुशल स्मृति इस इसकी बड़ी प्रगाढ़ थी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 तो बाहर सुंदर हुआ भीतर कुरूप रह गया बाहर स्वर्ण हुआ भीतर सिवाय दुर्गंध के और कुछ नहीं बाहर तो बुद्धि की छाया का परिणाम है भीतर यह जैसा है वैसा है उस अंतर कुरूपता के कारण ही इसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकल रही इसी मुख से इसने काश्यप भगवान का विरोध किया था और भलीभांति भांति जानते हुए कि यह गलत है। फिर भी विरोध किया था यह दुर्गंध उस दगाबाजी और दुर्ता और अहंकारी की ही गवाही दे रही राजा को इस कथा पर भरोसा ना हुआ हो भी तो कैसे हो यह कथा कल्पित सी मालूम पड़ती। फिर प्रमाण क्या है फिर गवाही कहां है वह बोला आप इस मछली से कहलवावे तो मानू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 मैं ही कपिल हूं और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई गहन पश्चाताप और गहन विशास से और उस क्षणे का पूर्व घटना गट घटी आंसू भरी आंखों के साथ बुद्ध के समक्ष वह मछली तत्क्षण मर गई उसकी मृत्यु के क्षण में उसका मुंह खुला था लेकिन दुर्गंध विलीन हो गई थी जीते जी दुर्गंध आ रही थी मरके तो और भी आनी थी मरकर तो उनमें भी दुर्गंध आने लगती है जिनमें दुर्गंध नहीं होती लेकिन यह अपूर्व हुआ मछली मर गई मुंह खोले आंख में आंसू से भरे पश्चाताप लेकिन पश्चाताप ही उसे नहला गया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 जेतवन जैसे पहले दुर्गंध से भर गया था वैसे ही एक अपूर्व सुगंध से भर गया वे भिक्षु पहचानते थे भली भांति वो सुगंध कैसी है वो बुद्धत्व की सुगंध थी जैसे बुद्ध से आती मछली उपलब्ध होकर मरी एक क्षण में क्रांति घटी क्रांति जब घटती तो क्षण में घट जाती बोध की बात है सन्नाटा छा गया बड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला लोग संविग्न हो गए उन्हें रोमांच हो आया तब भगवान ने उस समय उपस्थित लोगों की चित्त दशा को देखकर यह गाथाएं कही इसके पहले कि हम गाथाओं में जाएं, इस कथा के एक एक शब्द को हृदय में उतर जाने दो समझो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 दिया जला भीतर का सो बुद्ध उन्हें कहते और जो भी जाग गया वह भगवान हो गया बुद्ध परंपरा में भगवान का वैसा अर्थ नहीं है जैसा हिंदू या इस्लाम या ईसाई परंपरा में हिंदू ईसाई इस्लाम की परंपरा में भगवान का अर्थ होता है जिसने सृष्टि को बनाया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 तुम देखते हो संसार एक वर्तुल में घूम रहा है बीज बोते हो वृक्ष बन जाते हैं वृक्षों में फिर बीज लग जाते फिर बीज बो दो फिर वृक्ष बन जाते वृक्षों में फिर बीज लग जाते तुम ऐसी कोई घड़ी सोच नहीं सकते हैं। जब ये वर्तुल ना रहा हो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 ये वर्तुल तोड़ा नहीं जा सकता बच्चे बिना मां बाप के नहीं हो सकते और जो मां बाप हैं वो भी किसी के बच्चे हैं यह वर्तुल तोड़ा नहीं जा सकता यह परंपरा शाश्वत है सनातन है इसको बुद्ध ने संतति कहा है यह धारा सदा से है इसको कभी किसी ने बनाया नहीं इसलिए श्रष्टा की धारणा बुद्ध के विचार में जरा भी नहीं आकाश में बैठे भगवान की धारणा बुद्ध की परंपरा में बड़ी बचकानी वो मनुष्य की कल्पना है कोई आकाश में बैठा हुआ नहीं कोई ना निर्माता है ना कोई नियंता है फिर कैसे यह विराट चल रहा है प्रश्न उठता है कैसे यह विराट चल रहा है जब कोई संभालने वाला नहीं कोई बनाने वाला नहीं कोई नियंता नहीं इतनी जटिल प्रक्रियाएं कैसी शांति से चल रही है? और कितनी नियमबद्ध इस नियमबद्धता को बुद्ध ने धर्म कहा है इस नियमबद्धता को परम नियम कहा है एस धमो सनंतनो इसलिए बुद्ध की बात वैज्ञानिकों को रुचती है आज पश्चिम में बुद्ध का प्रभाव रोज रोज बढ़ता जाता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 नियम का अर्थ हुआ परमात्मा व्यक्ति की तरह नहीं है सिद्धांत की तरह और जो भी जाग जाता है वह उस नियम के साथ एक हो जाता है क्यों क्योंकि वो उस नियम से विपरीत की आकांक्षा नहीं करता सोया हुआ आदमी नियम के विपरीत की आकांक्षा करता है सोया हुआ आदमी ऐसा है जिसे रेत से निचोड़े और सोचे कि तेल मिल जाए जागा हुआ आदमी ऐसा है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 जिसको लाउसू ने ताओ कहा है उसी को बुद्ध ने धर्म कहा है धर्म शब्द का अर्थ भी होता है जिसने धारण किया है जिस पर सब ठहरा है लेकिन धर्म सिद्धांत व्यक्ति नहीं धर्म कोई आदमी की तरह सिंहासन पर नहीं बैठा है धर्म विस्तीर्ण है प्रकृति के कण कण में धर्म छाया है सब जगह फिर भगवान का अर्थ अन्यथा हो गया फिर भगवान का अर्थ बनाने वाला ना रहा बनाने वाला कोई है नहीं बुद्ध को भगवान कहा है क्योंकि उन्होंने जाना जागे नियम के अनुकूल हो गए नियम की प्रतिकूलता में दुख है नियम की अनुकूलता में सुख है यह बड़ी वैज्ञानिक बात है तुम रास्ते पर संभल के चलो तो पृथ्वी तुम्हें गिराती नहीं और तुम्हारी टांगनी तोड़ देती और फ्रैक्चर नहीं हो जाता तुम संभल के ना चलो शराब पी के चलो लड़खड़ाते चलो आंखें बंद करके चलो तो गिरोगे गिरोगे तो हड्डी टूटेगी तब नाराज मत हो ना गुरुत्वाकर्षण को गाली मत देना गुरुत्वाकर्षण तुम्हारी टांग तोड़ने बैठा नहीं था तुमने अपनी टांग अपनी ही भूल चूक से तोड़ ली तुमने अपनी टांग अपनी ही मूर्छा से तोड़ ली गुरुत्वाकर्षण तुम्हारा दुश्मन नहीं है जमीन की कोई आकांक्षा नहीं कि तुम्हारी टांग तोड़े तुम समल के चलते तो जमीन तुम्हारी टांग ना तोड़ती तुमने देखा रस्सी पर चलता है नट रस्सी पे चलता है तो भी संभल लेता है तो जमीन उसकी टांग नहीं तोड़ती कोई लोग जमीन पे चलते और हो और टांग टूट जाती होश से चलने की बात है बुद्ध ने कहा नियम ना तो किसी के पक्ष में है ना किसी के विपक्ष में है। नियम निष्पक्ष